शब्दों में आता है सर्वगतः शिवः शिव कल्याण स्वरूप सत्य चित्त आनंद मंगलमय परमेश्वर को सर्वत्र देखने वाली विद्या शिव विद्या आत्म विद्या ब्रह्म विद्या राज विद्या राजगोह्यम राज पवित्रम उत्तम सर्वगतः शिवः ये ऐसी विद्या है फिर पूर्णता के लिए कुछ करना नहीं पड़ता किसी स्थिति की इच्छा नहीं रखनी पड़ती कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती कोई इच्छा आवश्यकता अथवा कर्तव्य बाकी नहीं रहता यह वह विद्या उपनिषदों में आई सर्व शिवा। उपनिषद कहती है सुनिर्मला सुनिर्मला मीमा प्रमाशमान मना सुनिर्मला विद्या आंख से रोशनी आंख से जो प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति है उसका अधिष्ठाता देव सूर्य है कान से जो शब्द सुनते हैं उसकी अधिष्ठाता देव दिशाए है जीव से जो जल या स्वाद लेते हैं अधिष्ठाता देव वरुण है तो उन पांचों इंद्रियों के अधिष्ठाता जैसे नाक से जो गंध लेते उनके अधिष्ठाता देव अश्विनी कुमार लेकिन अश्विनी कुमार का चैतन्य बापू और गंध लेने वाले का चैतन्य बापू दिशाओं का अधिष्ठाता परमेश्वर और दिशाओं से शब्द सुनने वाला ये चैतन्य एक ही सत्ता सर्वगतः शिव जैसे स्वप्ने में वही ही सच्चिदानंद आत्मा सुगंधित तो पुष्प भी बन गए और सुगंध लेने वाले यात्री भी बन गए और सुगंध लेने वाले नासिका के द्वारा अश्विनी कुमार अधिष्ठाता भी बन गए लेकिन सर्वगतः शिव स्वप्ने तो का चैतन्य ही सर्वगथा हो गया अगर यह विद्या आ जाए समझ में और इस विद्या को स्थिर करना हो तो इसमें ध्यान सहाय सत्कर्म सहायक है लेकिन ध्यान और सत्कर्म पराकाष्ठा नहीं पराकाष्ठा ये विद्या है सर्वगत शिव में शव में भी वो शिव की चेतना ही है भले उसके अंत कर्ण की स्थिति वाला जीवत्व नहीं है लेकिन शरीर फूल जाता है तो एक बैक्टीरिया में चैतन्य है तो जीवन भी शिव है मृत्यु भी शिव है दुख भी शिव है सुख भी शिव है जैसे सिनेमा की हर अदा दर्शक के आंसू बहाने की अदा और दर्शक को तालियां बजवानी बजानी ही पड़े वो अदा दर्शक चकित हो जाए वो अदा और दर्शक हर्षित हो जाए वह अदा दर्शक दृश्य देखकर शोकातु हो जाए वह अदा और दृश्य द्रिश, दर्शक दृश्य देखकर कुछ सूझ बुझ बढ़ा दे वो अदा सारी अदाए दर्शक की खुशी के लिए होती है और होता केवल प्रकाश में ही है ऐसे ही सच्चिदानंद रूपी प्रकाश में ही संसार रूपी विचित्रताएं दिखती है आपका मनोरंजन के लिए आपकी प्रसन्नता के लिए आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको मुक्ति प्रदान करने के सिनेमा में कई लोग रोते हैं तो रोने का भी एक दुख तो दिखता है लेकिन दुख के पीछे सुख आ जाता है व्यवहार में भी कई दुख आते और आदमी रोता है और रोने के बाद आंसू बहाने के बाद सुख का एहसास होता है ऐसे कोई विघ्न बाधा और मुसीबत आ गई तो दुख आया लेकिन ये सुख की पूर्व भूमिका है वो दुख आया सुख लाएगा सुख आया दुख लाएगा ये ऐसी तनाबुनी है कि आपको जगाने के लिए भगवान की क्या मधुमय लीला सर्वगता शिवा जैसे सपने का अंतर आत्मा अनेक रूप अनेक रंग अनेक लीलाएं करता है लेकिन है वही का वही सर्वगत ऐसे व्यापक परमेश्वर ब्रह्म का ये जगत सपने की नाई बदल रहा है बचपन सपना हो गया दुख के दिन स्वप्न हो गए शादी के दिन सपना हो गया मंगनी का दिन सपना बेटा हुआ उस दिन की खुशी का दिन स्वप्न हो गया और टेंशन से पेपर लिख रहे थे वो दिन भी स्वप्न हो गया पास हो गए खुशी हुई वो भी स्वप्न हो गया तो खुशी की पास होने की खुशी और पेपर लिखने का तनाव अथवा टेंशन ये सब सर्वगथा शिव की लीला ही लीला इसमें आत्म शिव ज्यो का त्यो है और उससे तरंगित अच्छाई बुराई लाभ हानि भय आनंद ये सब होकर बदल रहा है जो बदल रहा है वो माया है और जिसकी सत्ता से बदलाहट दिखती है वो सर्व शिव मेरा आत्मा है ओम शांत तो कोई मर गया है तभी सर्व कथा शिव ये शिव की लीला में जैसे मछली पानी जल राशि में ही पैदा होती है अंडे होते हैं बच्चे होते हैं बड़े होते हैं शादी विवाह करते हैं माँ बाप बनते हैं दादा दादी बनते हैं उसी जल राशि में खेलते कूदते और अंत में जल राशि में समाप्त हो जाते हैं ऐसे ही हम पर परमात्मा में पैदा होते हैं पर परमात्मा में ये सारे खेल होते हैं और पर परमात्मा में विलयकरण सब हो रहा है फिर ऐसी समझ वाले को समत्व योग की प्राप्ति यू हो जाए और समत्व योग के बराबर कोई योग नहीं है समाधि योग करो आठ आठ घंटे की समाधि लगाओ और शरीर को बिल्कुल संयत रखो मन एकाग्र करो मन चाह वरदान मांगकर कर हिरणा कश्यपु जैसा राज्य पालो रावण जैसा लंका पति बन जाओ लेकिन सर्वगत शिव के ज्ञान में प्रीति नहीं हुई तो लंकेश बनने के बाद भी बाजी हार के चले जाएंगे हिरणकश्यप होने के बाद भी बाजी हार के चले जाएंगे क्योंकि उद्देश्य सत्संग सत्य स्वरूप ईश्वर का संग अगर उद्देश्य नहीं है तो सर्वगत शिव में आप कोई अवस्था बनाकर अपने को सुखी होने के चक्कर में डाल रहे हैं ध्यान तो समाधि करके आप राजा बन जाएंगे लेकिन राजा बनने के बाद भी राज छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा मेरा तो प्यारा ही पति है बाबा हम जन्म जन्म में मिलते रहे बोलता है ऐसी पत्नी मुझे हर जन्म में मिले हर जन्म में मिलेगी तो मरेगी नहीं क्या बीमार नहीं होंगे क्या बूढ़े नहीं होंगे क्या और आज तक जो जन्मों जन्मों से मिले हैं तो उन्होंने क्या दे डाला कि अभी और करोगे तो मिल जाएगा अरे सर्वगत शिव की प्रीति जो सत है चित है आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और विभु व्यापरा है अनंत ब्रह्मांडों में और अपना आत्मा होकर बैठा है उसके साथ अपनी प्रीति अपना ज्ञान उसी में विश्रांति उसी का चिंतन उसी में विश्रांति और उसी के ज्ञान में प्रकाश में जियो तो ईश्वर प्राप्ति ही हो जाता है खेल बन जाता सर्व कथा है सर्वगता, शिवा मंगल ही मंगल जैसे उज्जैनी के ब्राह्मण को उपदेश मिला था कितना अपमान हुआ कितना मान हुआ कितना बोले सर भगवान की लीला है सब सपना है जरा जरा बात के खाल की बाल उतार के परेशान होने की जरूरत नहीं है झूठ कपट करके अंत मलिन करने की जरूरत नहीं है चीज वस्तु पाकर अहंकार करके तुच्छ होने की जरूरत नहीं जितना तुच्छ मानव उतना चीजों को पाकर अहंकार करेगा अरे चीज आई और चली जाएगी जो कभी नहीं जाता वह सर्वगत है शिव मेरा आत्मदेव है और उसी की लीला है उसी का विस्तार है वह प्रभु वह आनंद तो न दृष्टि संसार संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता आत्मा नम न दीक्ष आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं क्योंकि आत्मा परमात्मा तो सर्व शिव रूप में उसको आ गया समझने हर्षम अमहर्ष विनिर्मुखता वो हर्ष को भी सत्य नहीं मानता फिल्म। अमहर्ष को भी सत्य नहीं मानता जीवन बच्चे का जन्म हुआ भी वो भी खेल मानता है और मृत्यु हुई वो भी खेल मानता तमाम दुनिया है खेल मेरा में खेल सबको खिला रहा तो ये सर्वगत शिव का जो ज्ञान है और सर्वगत शिव के ज्ञान में भी शांति और सर्वगत शिव में जो प्रीति है वो मनुष्य को पूर्ण बना देती है। सर्वगतः शिव स्वरूप में आत्मा में प्रीति हो जाए उस आत्मादेव का ज्ञान हो जाए उस आत्मा ज्ञान देव में विश्रांति मिले तो विश्रांति मिले तब हो गया ध्यान योग और खुली आंख व्यवहार में ये स्मृति बनी रहे तो हो गया अभिकम्प योग उसका योग फिर कम कंपित नहीं होता योग समाधि किया तो आनंद रहा फिर उठे व्यवहार किया तो विक्षेप हो जाएगा लेकिन सर्वगतः शिव का ज्ञान आ गया तो सदा दिवाली संत की आठों पर आनंद तस्से तुलना के न आए थे फिर उसकी तुलना किससे करोगे उपासक उपासना करता है धार्मिक धर्म करता है कर्मी संसार के कर्म करता है लेकिन सभी सुख के लिए ही दौड़ रहे दुख से बचने के लिए ही दौड़ रहे नाम चाहे कुछ भी ले लो लेकिन दुख को हटाना और सुख को बनाए रखना उसी में दौड़ जब तक ये नजरिया नहीं आता और उसमें विश्रांति नहीं मिलती दुख मिटते नहीं और सुख में टिकता नहीं और इसमें विश्रांति मिल गई और ये नजरिया स्वीकार कर लिया तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर का का आसुमल से जागृत स्वप्न सुश्रुक्ति देखो जागृत आया गया लेकिन सर्वगत शिव जुगत स्वप्न आया गया आती आई गई ब्रह्मानंद का आनंद लेते खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते ये दिव्य ज्ञान है और दिव्य विश्रांत अद्भुत परमात्म सत्ता में जगने का नारायण हरि तो सर्वगत शिव की साधना जिसको थोड़ी बहुत भी फली है उसका व्यवहार सज्जनता भरा हो जाता है गुरु को फली तो गुरु का व्यवहार भी सज्जनता का और शिष्य को फली तो शिष्यत्व का व्यवहार भी सज्जनता लेकिन शिष्य अगर दुष्टता नहीं छोड़ता तो फिर गुरु क्या करे अथवा गुरु अगर उस पद पे नहीं है तो शिष्य क्या करे गुरु को सर्वगतः शिव का अनुभव और शिष्य सर्वगत शिव की विद्या का अधिकारी बने फिर तो कल्याण ही कल्याण मंगल ही मंगल ही. मेरा होल्ड रहे कोई मेरे कहने मेरे में रहे अथवा मैं मौज लुटाऊ या ये करूं तो मौज तो कहां है भाई संसार में जाऊंगा मौज करूंगा जो संसार में सुख खोजने जाता है वो बड़ी भारी गलती करता है सुख है सर्वगत आत्मशिव में सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आनंद जो भरे भारी दुख में भी विचलित न करने दे ऐसा वेद का गया महिमा स्त्रोत्र में आता है महेशा नाम परो देव महिमो नाम परास्तुति अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरु परम महेश्वर भगवान शिव ये तो लोगों को समझाने के लिए शिव जी के जटाओं से गंगा निकलती है गले में सांप है हाथों में सांप है मुंडो की माला है सर्वगत शिव में जिनकी स्थिति हुई उनका वर्णन करने के लिए सांकेतिक रूप बनाया गया जैसे ज्ञानी महापुरुष के मस्तक से ज्ञान की गंगा निकलती शीतल करने वाली धारा निकलती वैसे संसार को सर्प कहा है कोई भी जाए संसार उसको काटता यह राग द्वेष काम क्रोध संसार को सर्प काटे परीक्षक को सात में दिन तक शक काटेगा सर्प काटेगा संसार तो काटता ही है, साथ ही दिन होते रविवार सोमवार मंगलवार कहीं ना कहीं काटता ही है सर्प इन जिसको सर्वगत शिव में स्थिति हो गई उसके हाथों में प्रवृत्ति होती है संसार भी सर्प जहरी लेकिन उनके हाथों से प्रवृत्ति भी आदर्श हो जाती है। उनके कंठ में सांप शोभा देता है अर्थात उनकी वाणी भी शोभामान होता है, और मुंडों की माला है है तो मुंड लेकिन मुंडों की माला कैसी है कि जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है ऐसे ज्ञानवानों मानो मुंडों की माला गले में धारण करके शिव अशुद्ध मुंडिया होती है। फिर भी सर्वगतः शिव शुद्धमय हो जाता है शमशान की भस्म है लेकिन वो भी सर्वगत शिव में स्थिति हुई पवित्र हो जाते, उनके लिए शब्द भी सर्वगत शिव का रूप है सपने का मुर्दा और सपने का बैंड बजाने बजते हुए जा रहा है दुल्हा और सपने में पवित्र ब्राह्मण और सपने में बने हुए भगवान के मंदिर और सपने में बने हुए नालियों की गटर की बदबू सब ही सर्वगत शिव का ही तो अभिव्यक्ति है नास्ती तत्व गुरु परम वह गुरु तत्व है कि सब में एक एक में सब दिखा दे अपने यथा योग्य खान पान मर्यादा से करें लेकिन हृदय का ज्ञान ऐसा रखे तो बड़ी समता रहेगी जरा जरा बात में घबराएगा नहीं जरा जरा बात में अहंकार नहीं आएगा खींचातानी नहीं होगी बड़ी शांति होगी बड़ी सूझबूझ आएगी भय नहीं होगा सर्वगत शिव में वो प्रेम शक्ति होती है कि दुश्मन दुश्मन ही नहीं कर सकता तो दिया जला दिया वो देखते रहे दिया ऐसी जगह पे जलाया कि दिए किलाओ दिखी अपने यहाँ की यहां की जो ज्योति है उस ज्योति के बराबरी में आंख से पानी नहीं आता उतनी देर देखते रहे और बीच में ओंकार का उच्चारण करें और सर्वत्र वासुदेव सर्वगत शिव वो मन उसी में एकाकार हो जाए तो एकाग्रता का भी सामर्थ्य आएगा और ज्ञान के प्रकाश में भी मदद मिलेगी हुँ? फिर पढ़ाई में अगर ढीले पढ़ते हैं तो, तो एक बार दो बार पढ़ा फिर जीभ तालू में लगाकर ऊपर तालू में जीव लगाकर फिर थोड़ा पढ़ा किताब बंद करके उसको याद किया याद नहीं रहता जरा देख लिया फिर मन में दूर आया तो याद रह जाएगा लेकिन याद करने के पहले याद करने के बाद सर्वगतः शिव परमात्मा की ज्ञान सत्ता का विद्या सत्ता का मैं आदर करता हूँ ओम ओम गम गं, गणपतय नम गम गणपतय गणपति तो शिव के प्रिय हैं लाडले बेटे हैं और उनका बीज मंत्र है तो सर्वगत शिव का ज्ञान और विद्या दोनों अपने हाथ में दोनों हाथ में लड्डू ठीक है हो चलता फरता जब ध्यान सुमरन वासुदेव ओम नाथ